पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र अठारह यथा कार्या तद्यक्षेण सहातः परमिधात् ब्रह्मलोक आदित्यलोक विशुद्ध विशुद्धसत्वमय चित्त में पहुँच वह कार्य सबल ब्रह्म को लांघकर उस कार्य से परे जो उसका अध्यक्ष परब्रह्म है उसके साथ ऐश्वर्य को भोगता है इसको क्रम मुक्ति कहते हैं अवतार स्वरूप अवस्थिति को प्राप्त किए हुए जिन योगियों ने अपने चित्त से असंप्रज्ञा समाधि द्वारा व्यथान के सारे संस्कारों को नष्ट कर दिया है किंतु उनके चित्त में प्राणियों के कल्याण का संकल्प बना हुआ है तो उनके चित्तों को बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन नहीं होते यह चित्त अपने विशाल सात्विक स्वरूप से ईश्वर के विशुद्ध सत्वमय चित्त में जिसमें सारे प्राणियों को कल्याण का संकल्प विद्यमान है समान संकल्प होने से लीन रहते हैं और वे कैवल्य पद के सदृश शुद्ध चेतन परमात्म स्वरूप में अवस्थित रहते हैं ईश्वरीय नियमानुसार संसार के कल्याण में जब उनकी आवश्यकता होती है तो वे इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं दूसरे शब्दों में अवतार लेते हैं यथा यदा यदा धर्म से क्लार्भवती भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्म सृजाम्य हम परत्रणा साधूना विनाशा चुष्कृता धर्म युगे युगे हे भारत जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ अपने शुद्ध स्वरूप से सबल स्वरूप में अवतरण करता हूँ अर्थात भौतिक जगत में अवतार लेता हूँ सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्ट कार्य करने वालों का नाश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ तथा आदि विद्वान चित्तम अधिष्ठा कारुण्या भगवान परमर्षिरा सुर सुर जिज्ञासमान तंत्र आदि विद्वान भगवान परम ऋषि कपिल मुनि ने निर्माणचित्त सांसारिक वासनाओं के संस्कारों से शून्य के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आशुरी मुनि को दया भाव से सांख्य तत्व समास का उपदेश दिया तथा ऋषि प्रसूतम कपिलम यस्तम यस्तमग्रे ज्ञानिर्विभर्ती पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनि को ज्ञान से भर देना है